पातंजल योग प्रदीप षट दर्शन समन्वय न्याय दर्शन चौदह छल अर्थ को बदल देने से वादी के वचन का विघात करना छल है अर्थात वादी के कहने का जो अभिप्राय है उससे विरुद्ध अभिप्राय देकर उस पर आक्षेप करना छल है यह छल तीन प्रकार का है क वाक्ल साधारण रूप से कहे हुए अर्थ में वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अन्य अर्थ की कल्पना को वाक छल कहते हैं जैसे किसी ने कहा कि यह बालक नौ कंबलवान है कहने वाले का यहाँ आशय यह है कि इस बालक का कंबल नया है पर छलवादी वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कहता है कि इस लड़के के पास तो केवल एक कंबल है नौ कहाँ है नौ शब्द के नवीन और नौ ये दो अर्थ हैं इस छलवादी की रोक यह है कि नवकम्बल शब्द जो दो विशेष अर्थों का एक सामान्य शब्द है उसमें जो तुमने एक अर्थ की कल्पना कर ली है इसका क्या हेतु है तुहे? क्योंकि बिना निश्चय किए अर्थ विशेष का निश्चय नहीं हो सकता है कि यह अर्थ इसको अभिप्रेत है और वह विशेष तुम्हारे अर्थ में नहीं है इसलिए यह तुम्हारा दूषण नहीं सिद्ध होता खा सामान्य छल जो बात बन सकती है उसके स्थान में अति समानता को लेकर एक बनती बात की कल्पना सामान्य छल है जैसे किसी ने कहा यह ब्रह्मचारी विद्या विनय संपन्न है इस वचन का खंडन अर्थ विकल्प से ग्रहण तथा असंभव अर्थ की कल्पना से करना कि जैसे ब्रह्मचारी में विद्या विनय संपत्ति संभव है वैसा व्रात्य यज्ञोपवीत के संकार संस्कार से हीन में भी है तो व्रात्य भी ब्रह्मचारी है क्योंकि वह भी विद्या विनय संपन्न है इसका खंडन यह है कि यह वाक्य प्रशंसार्थक है इसलिए इसे असंभव अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती ब्रह्मचारी संपत्ति का विषय है इसका हेतु नहीं है ग उपचार छल धर्म के अमुख्य प्रयोग में मुख्य अर्थ से प्रतिषेध उपचार चल है यहाँ धर्म से अभिप्राय वृत्ति का है शब्द की वृत्ति दो प्रकार की है मुख्य और अमुख्य मुख्य अर्थ में मुख्य वृत्ति होती है जैसे गंगायाम स्नाति। यहाँ गंगा शब्द मुख्य वृत्ति से प्रवाह का बोधक है मुख्य वृत्ति को शक्ति कहते हैं और गंगायाम घोष यहाँ गंगा शब्द अमुख्य वृत्ति से गंगा तीर का बोधक है मुख्य वृत्ति को लक्षण कहते हैं जब लक्षण वृत्ति से प्रयोग किया गया हो और मुख्य वृत्ति को लेकर कोई निषेध करे जैसे कहा है गंगा में घोष घोष तो उसके किनारे पर है तो यह उपचार छल है अथवा जैसे किसी ने कहा मचान चिल्ला रहे हैं इसका दूसरा खंडन करता है कि मचानों पर बैठे हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं न कि मचान मचान शब्द के मुख्य अर्थ लकड़ियों से बनी ऊंची बैठक के है जो किसान खेती की रखवाली के लिए बना लेते हैं और उसमें शब्दकारिता असंभव है इसलिए अमुख्य वृत्ति लक्षणा से मंच पर बैठे पुरुष बोलते हैं यह वक्ता का अभिप्राय है वादी इसके अभिप्राय को न लेकर शंका करता है कि मंच पर बैठे पुरुष बोलते हैं न कि मंच यह उपचार छल है इसका खंडन यह है कि यहां मचान शब्द मुख्य नहीं गौड़ है मंचस्थ पुरुषों के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है प्रधान और गौड़ शब्द का प्रयोग वक्ता की इच्छा पर होता है और अर्थ उसी के अभिप्राय से लिया जाता है पंद्रह जाति साधर्म और वैधर्म से प्रतिषेध खंडन करने को जाति कहते हैं असत उत्तर जाति है जब कोई सच्चा उत्तर न सूझे तो साधर्म व को लेकर ही जो समय टाला जाता है वह जात्युत्तर होता है जाति के 24 भेद हैं जो स्थाना भाव से यहाँ नहीं दिए जाते हैं 16. निग्रह स्थान हार की जगह विप्रतिपत्ति अर्थात उल्टा समझना या अप्रतिपत्ति अर्थात प्रकरण के अज्ञान को निग्रह स्थान कहते हैं अर्थात विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करने से पराजय होती है प्रतिपत्ति का अर्थ प्रवृत्ति है विपरीत अथवा निंदित प्रवृत्ति को विप्रतिपत्ति कहते हैं और दूसरे से सिद्ध किए पक्ष का खंडन न करना अथवा अपने पक्ष पर दिए हुए दोष का समाधान न करना अप्रतिपत्ति है निग्रह स्थान बाईस प्रकार का है स्थानाभाव से उन भेदों का यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता निग्रह स्थान का साधारण लक्षण उत्तर का स्फुरन या उल्टा स्फुरन समझ लेना चाहिए वैशेषिक दर्शन के नौ द्रव्यों के सदृश न्याय दर्शन के इन सोलह पदार्थों में से वास्तव में मुख्य बारह प्रमेय ही हैं जो प्रमाण द्वारा जानने योग्य है अन्य सब पदार्थ प्रमेय का प्रमाण द्वारा ज्ञान कराने में सहायक है